पुषो प्रवचन साधना में आहार का महत्व गीता दर्शन अध्याय सत्रह प्रवचन चार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वस्य त्रविधो सर्वस्व प्रियः प्रिय तपस् तथा दानम तेजा भेदम इमं शुणु हे अर्जुन जैसे श्रद्धा तीन प्रकार की होती है वैसे ही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 श्रद्धा के शास्त्र को कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। वो शास्त्र सभी अर्जुनों को सर्व कालों में उपयोगी है क्योंकि वो शास्त्र तुम्हारी ही व्याख्या और विश्लेषण और जब तक तुम अपनी ठीक से व्याख्या को न समझ पाओगे और ठीक से विश्लेषण को तब तक तुम विज्ञान को न समझ पाओगे जो तुम्हें त्रिगुणातीत बना दे गुणातीत बना दे इसलिए तुम्हें पहले इन तीनों गुणों की अलग अलग व्यवस्था और तुम्हारे जीवन में इनके ढंग और ढांचे और इनकी शैली को समझ लेना जरूरी वो तुम्हारा सारा अस्तित्व है अभी तो कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा न केवल तुम्हारी परमात्मा की तरफ यात्रा में भिन्न भिन्न मार्ग पकड़ा देती है तुम्हें श्रद्धा न केवल तुम्हारे आचरण को भिन्न भिन्न कर देती है महत्वपूर्ण बातों में ही नहीं जीवन की छुद्रतम बातों में भी तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें रंगती छोटे से छोटा तुम्हारी श्रद्धा की सूचना देता है तो कृष्ण कहते हैं भोजन भी इन तीन श्रद्धाओं के अनुसार तीन प्रकार का होता है और लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भोजन की रुचि रखते हैं ताम व्यक्ति का व्यक्ति तुम उसके भोजन का अध्ययन करके भी समझ सकते हो कि वो तामसी है तामसी वृत्ति के व्यक्ति को बासा भोजन प्रिय होता है सड़ा गला उसे स्वाद देता है घर का भोजन उसे पसंद नहीं आता बाजार का सड़ा गला जिसका कोई भरोसा नहीं कि वो कितना पुराना है और कितना प्राचीन है होटलों में दो चार दिन पहले की सब्जी से बने हुए पकोड़े और समोसे उसे प्रिय होते बासा सात्विक व्यक्ति को जो कूड़ा करकट -कर जैसा मालूम पड़े जिसे वो अपने मुंह में न ले सके उसी पर तामसी की लार टपकती मैंने सुना है कि मुल्ला नसुद्दीन एक दिन हॉटल में गया जाके बैठ गया टेबल पर और उसने कहा कि भोजन ले आओ पहली दफा इस होटल में आया था जब बैरा भोजन लेने जाने लगा तो उसने कहा कि यहां सब ठीक ठाक है ना बैरे ने उसे तृप्त करने को कहा कि महानुभाव ठीक ठाक पूछते बिल्कुल आपके घर जैसा भोजन न सुदिन उठ के खड़ा हो गया उसने कहा क्षमा करे घर के भोजन से बचने को तो यहां आए थे तो फिर कोई और होटल जाना पड़ेगा तामसी व्यक्ति का भोजन हमेशा अति से होगा वो ज्यादा खाएगा वो इतना खाएगा कि नींद के अतिरिक्त तो और कुछ करने को शेष ना बचे इसलिए तामसी व्यक्ति भोजन करके ही सुस्त होने लगेगा उसका भोजन एक तरह का नशा है भोजन का एक नशा है अगर तुम जरूरत से ज्यादा भोजन कर लो तो भोजन अल्कोहलिक वो मादक हो जाता है उसमें शराब पैदा हो जाती है। उसके शराब पैदा होने का कारण है जैसे ही तुम ज्यादा भोजन कर लेते हो, तुम्हारे पूरे शरीर की शक्ति निचड़ के पेट में आ जाती है, क्योंकि उसको पचाना जरूरी तुमने शरीर के लिए एक उपद्रव कर दिया एक अस्वाभाविक स्थिति पैदा कर दी तुमने शरीर में बिजाती तत्व डाल दिए अब शरीर की सारी शक्ति इसको किसी तरह पचाके और बाहर फेंकने में लगेगी तो तुम कुछ और ना कर पाओगे सिर्फ सो सकते हो मस्तिष्क तभी काम करता है जब पेट हल्का हो इसलिए भोजन के बाद तुम्हें नींद मालूम पड़ती है और अगर कभी तुम्हें मस्तिष्क का कोई गहरा काम करना हो तो तुम्हें भूख भूल जाती इसलिए जिन लोगों ने मस्तिष्क के गहरे काम किए वे हमेशा अल्पभोजी लोग हैं और धीरे धीरे उन्हीं अल्पभोजियों को यह पता चला कि अगर मस्तिष्क बिना भोजन के इतना सक्रिय हो जाता है तेजस्वी हो जाता है तो शायद उपवास में तो और भी बड़ी घटना घट गट जाएगी इसलिए उन्होंने उपवास के भी प्रयोग किए और उन्होंने पाया कि उपवास की एक घड़ी आती जब शरीर के पास पचाने को कुछ भी नहीं बचता तो सारी ऊर्जा मस्तिष्क को उपलब्ध हो जाती उस ऊर्जा के द्वारा ध्यान में प्रवेश आसान हो जाता जैसे भोजन अति से हो तो नींद में प्रवेश आसान हो जाता नींद ध्यान की दुश्मन है मूर्छा है भोजन बिल्कुल ना हो शरीर में तो शरीर को पचाने को कुछ ना बचने से सारी ऊर्जा मुक्त हो जाती पेट से सिर को उपलब्ध हो जाती है ध्यान के लिए उपयोगी हो जाता है लेकिन उपवास की सीमा है दो चार दिन का उपवास सहयोगी हो सकता है लेकिन कोई व्यक्ति उपवास की अति से में पड़ जाए तो फिर मस्तिष्क ऊर्जा नहीं मिलती क्योंकि ऊर्जा बचती ही नहीं इसलिए उपवास तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही करने चाहिए जिसे उपवास की पूरी कला मालूम हो क्योंकि उपवास पूरा शास्त्र है हर कोई हर कैसी उपवास कर ले तो नुकसान में पड़ेगा और प्रत्येक व्यक्ति के लिए गुरु ठीक से खोजेगा कि कितने दिन के उपवास में संतुलन होगा किसी व्यक्ति को हो सकता है पंद्रह दिन इक्कीस दिन का उपवास उपयोगी हो अगर शरीर ने बहुत चर्बी इकट्ठी कर ली तो 21 दिन के उपवास में भी उस व्यक्ति के मस्तिष्क को ऊर्जा का प्रवाह मिलता रहेगा रोज रोज बढ़ता जाएगा जिस जैसे, जैसे चर्बी कम होगी शरीर पर वैसे वैसे शरीर हल्का होगा तेजस्वी होगा ऊर्जावान होगा क्योंकि चढ़ी हुई चर्बी भी शरीर के ऊपर बोझ है और मूर्छा लाती लेकिन अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति इक्कीस दिन का उपवास कर ले तो ऊर्जा छीण हो जाएगी उसके पास रिजर्वायर था ही नहीं उसके पास संरक्षित कुछ था ही नहीं उनकी जेब खाली थी दुबला पतला आदमी बहुत से बहुत तीन चार दिन के उपवास से फायदा ले सकता है बहुत चर्बी वाला आदमी 21 दिन बयालीस दिन के उपवास से भी फायदा ले सकता है और अगर अति से चर्बी हो तो तीन महीने का उपवास भी फायदे का हो सकता है बहुत फायदे का हो सकता है लेकिन उपवास के शास्त्र को समझना जरूरी है तुम तो अभी ठीक विपरीत जीते हो दूसरे छोर पर जहां खूब भोजन कर लिया सो गए जैसे जिंदगी सोने के लिए तो मरने में क्या बुराई है मरने का मतलब सदा के लिए सो गए तो तामसी व्यक्ति जीता नहीं बस मरता है तामसी व्यक्ति जीने के नाम पर सिर्फ घिसटता है जैसे सारा काम इतना है कि किसी तरह खा पी के सो गए वो दिन को रात बनाने में लगा है जीवन को मौत बनाने में लगा है और उसको एक ही सुख मालूम पड़ता है कि कुछ ना करना पड़े कुल सुख इतना है कि जीने से बच जाए जीना ना पड़े जीने में अर्चन मालूम पड़ती जीने में उपद्रव मालूम पड़ता है वो तो अपना चादर ओढ़ के सो जाना चाहता है ऐसा व्यक्ति अति से भोजन करेगा अति से भोजन का अर्थ है वो पेट को इतना भर लेगा कि मस्तिष्क को ध्यान की तो बात दूर विचार करने तक के लिए ऊर्जा नहीं मिलती और धीरे दिर धीरे उसका मस्तिष्क छोटा होता जाएगा सिकुड़ जाएगा उसका तंतु जाल मस्तिष्क का निम्न तल का हो जाएगा तामसी व्यक्ति ज्यादा भोजन करेगा और गलत तरह का भोजन करेगा जिससे बोझ बढ़े जिसे पचाना मुश्किल हो जो अपाच्य हो जो ज्यादा देर पेट में रहे जल्दी पचना जाए साग सब्जी उसे पसंद ना आएगी फल उसे पसंद ना आएंगे, शाकाहारी होने में उसे मजा ना मालूम होगा एक डॉक्टर थे वर्षों जबलपुर था वो मेरे सामने ही रहते ऐसे भले आदमी थे बंगाली थे बस मछलियां ही उनका एक राग रंग थी कभी मेरी तबीयत को कुछ गड़बड़ होती तो वो मुझे देखते थे एक बार मुझे बुखार आया वो देखने आए तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे भोजन में कोई तब्दीली तो नहीं करनी तो उन्होंने हंसने लगे कि आपका भोजन ये भी कोई भोजन घास पात इसमें बदलाहट की अब क्या जरूरत है और आप तो पहले से मरीज का भोजन कर रहे हैं बीमार आदमी का भोजन हम करते उनके चेहरे पर भी मछलियों की गंध थी उनके घर जाना बहुत मुश्किल मालूम पड़ता था मगर मेरा भोजन उनके लिए घास पात मालूम होगा स्वभाव था फल साग सब्जी ये कोई भोजन ये इतना स्वपाच्य है कि निद्रा पैदा नहीं करता और भोजन की परिभाषा यही है तामसी व्यक्ति को कि उससे तमस बढ़े मूर्छा बढ़े नींद आ जाए खो जाए वो शरीर में खो जाए आत्मा का बिल्कुल पता ना चले बुद्धि में कोई प्रखरता ना रहे शरीर में डूब जाए शरीर के अंधकारपूर्ण रात्रि में डूब जाए तमस शब्द का अर्थ होता है अंधकार तो अंधकार में डूबने की प्रवृत्ति होगी उसकी उसे दिन पसंद ना आएगा उसे रात पसंद आएगी वो निशाचर होगा तमस से भरा हुआ व्यक्ति निशाचर होगा दिन में सोएगा रात जागेगा रात तुम उसको क्लब में देखोगे ताश खेलते देखोगे जुआ खेलते देखोगे शराब पीते देखोगे दिन तुम उसे घर राटे लेते देखोगे जब सारी दुनिया जागेगी तब वो सोएगा कृष्ण ने योगी की परिभाषा की है कि योगी तब जागता है जब सारी दुनिया सोती तब भी जागता है श्याम जागृति सही या निशा सर्व भूतायां जब सब सोए तब भी योगी जागता है भोगी उसकी परिभाषा नहीं कि वो मैं कर देता हूं कि जब सब जागते तब वो सोता है तमस उसका लक्षण है अंधकार उसका प्रतीक है रात जरा उनमें जीवन मालूम पड़ता है जैसे जैसे तमस बढ़ता है किसी संस्कृति में उसकी रात घटने लगती बारह दो बजे रात तक राग रंग चलता है पश्चिम में तमस बढ़ा तो लोग रात को दो बजे तक जग रहे हैं वही जीवन मालूम पड़ता है पश्चिम से यहां लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि भारत में कोई रात्रि का जीवन नहीं नाइट लाइफ बिल्कुल नहीं थोड़ी बहुत बंबई में है बाकी भारत के अगर गांव में जाएंगे तो रात्रि जीवन जैसी कोई चीज ही नहीं न कोई नाइट क्लब है न कोई रात का उपद्रव है न बिजली है लोग सांझ हुई विश्राम को चले गए भारत की उल्टी संस्कृति थी यहां लोग सुबह जल्दी उठते थे तीन बजे आप पश्चिम में लोग तीन बजे तक जग रहे यहां तीन बजे उठते थे उठने का वक्त आ गया प्रकृति के साथ एक तल्लीनता थी जब सूरज जाग रहा है तब तुम जागो जब सूरज डूब गया तब तुम डूब जाओ लयबद्धता थी तामसी वृत्ति का व्यक्ति प्रकृति से लयबद्धता छोड़ देता है वो अपने में बंद हो जाता है वो अपना अलग ही ढांचा बना लेता है वो टूट जाता है इस विस्तार से तो जब पक्षी गीत गाते हैं तब तो वो गा नहीं सकता जब सूरज उगता है तब तो वो जाग नहीं सकता विंस्टन चर्चिल ने लिखा है वो निश्चित ही तामसी रहे होंगे उनकी सकल सूरज से भी तामसी मालूम पड़ते हैं, जीवन का सारा ढंग भी तामसी वो दस बजे सुबह के पहले कभी सो के नहीं उठे सिर्फ एक बार उठे, लेकिन एक बार उठ के उन्हें जो दुख अनुभव हुआ फिर उन्होंने दोबारा ऐसी भूल नहीं की लिखा है विंस्टन चर्चिल ने कि बस एक दफा बहुत सुनी थी बकवास कि सुबह बड़ा सुंदर एक दफा उठकर देख लिया दिन भर उदासी बनी रही और दिन भर सब चीजें अस्तव्यस्त हो गई और गड़बड़ हो गई और सांझ जल्दी नींद आने लगी दिन भर ही नींद आती रही बस फिर दोबारा उन्होंने भूल नहीं की वो दस बजे तक सोए रहते रात कितनी देर तक जग जाए अब ऐसे व्यक्ति में तमस्त तो हो ही जाएगा लॉर्ड बेबल ने वायसराय के संस्मरणों में लिखा है कि चर्चिल ने लॉर्ड बेबिल जब भारत आया और यहां से रिपोर्ट भेजी गांधी के संबंध में और आंदोलन के संबंध में तो चर्चिल ने एक तार किया तार बड़ा अजीब है बैबल को तार किया वाय दिस गांधी इज स्टिल अफ ट ही इज डेड यट गांधी अभी तक जिंदा क्यों है ये अभी तक मर क्यों नहीं गया बस इतनी तार किया ये तमसी व्यक्ति के लक्षण चर्चिल का चले तो गांधी को मरवा दे मगर भाव तो है ही भी भीतर मारने का मिटाने का नष्ट करने का ये किस तरह का तार है गांधी अब तक जिंदा क्यों जैसे वैवल ने लिखा अपने संस्मरणों में जैसे कि मैं जुम्मेवार हूं गांधी के जिंदा रहने के लिए या मेरा कोई कसूर है? अब गांधी क्यों जिंदा है इसलिए मैं क्या करूं जब तक जिंदा है जिंदा है लेकिन तुम इससे बहुत प्रसन्न मत हो ना क्योंकि जो काम चर्चिल जैसा तामसी ना कर सका वो एक हिंदू ने कर दिया तो हिंदू भी बड़ी गहरी अंधेरी रात में मालूम होते चर्चिल ने तो सिर्फ सोचा गोटसे ने कर दिया एक हिंदू ब्राह्मण ने हिंदू भी अब कोई सत्व प्रधान जाति नहीं मालूम पड़ती मुसलमान ना कर सके अंग्रेज ना कर सके जिनको करना खेल था हिंदू ने किया बड़ी मजे की बात है ताकत अंग्रेजों के हाथ में थी गांधी को मारने में क्या अड़चन थी कोई अड़चन न थी किसी को पता भी ना चलता जेल में बीमारी में दबा दे के मार सकते थे लेकिन जैसे ही गांधी बीमार पड़ते थे अंग्रेज तत्क्षण उनको जेल के बाहर कर देते थे कि कहीं ये मर जाए बुढा तो कोई ना कोई संदेह करेगा कि हमने मार डाला कि हम पे ये जुम्माना है कोई ये कहने को न हो कि हमने इसको मारा मुसलमान ने मार सके जिन्हें मारना हाथ का खेल है फिर हिंदुओं ने मारा और अपने ही राज्य में मारा गांधी के ही शिष्य हुकूमत में थे और न बचा सके और जो लोग खोजबीन करते हैं उनको शक है कि उनका भी हाथ शिष्यों का भी हाथ मारने में साथ ना दिया हो लेकिन बचाने में जरा हिचक वो भी साथ है कोई जरूरी थोड़ी है कि गोली से ही मारो तब तुम किसी को मारते हो उतनी देर को पुलिस वाले को हटा लो या उतनी देर को बिजली का लाइट बंद करवा दो तो भी मारते हो तमस का भरोसा मृत्यु में वो खुद भी मरता है दूसरे को भी मारता है तामसी वृत्ति का व्यक्ति इस तरह जीता है इस तरह भोजन करता है जिससे भोजन से कोई जीवन के सोपान नहीं चढ़ने हैं कि भोजन से कोई सात्विक ऊर्जा लेनी है बस इस तरह के कि किसी तरह ढो लेना है जीवन एक बोझ है, बोझी वृत्ति का व्यक्ति आत्मघाती होता है ज्यादा भोजन करेगा गलत भोजन करेगा व्यर्थ चीजें खाएगा और खाने में उसका केंद्र होगा भोजन उसका केंद्र होगा जीवन का उसके वर्तुल में वो घूमेगा वही सब कुछ है राजस्व प्रकृति का व्यक्ति भिन्न तरह के भोजन में रस लेता है ऐसे भोजन में जिससे ऊर्जा मिले गति मिले दौड़ मिले क्योंकि राजस्व प्रकृति का व्यक्ति महत्वाकांक्षी है उसे दौड़ना है वो मांसाहारी होगा इसलिए सारे छत्री मांसाहारी हैं और तुम सोचते हो कि शूद्र को लोग चूंकि बासा भोजन देते हैं इसलिए वो करते हैं इससे उल्टी बात कहीं ज्यादा सच है वो बासा भोजन चाहते हैं इसलिए शूद्र है। हजारों साल में उनकी आत्माएं छन छन के शूद्र की योनी में पहुंच गई उनको बासा फेका व्यर्थ हो गया उच्छिष्ट भोजन प्रिय वो आत्माओं ने रास्ता खोज लिया है हिंदुओं ने जो वर्ण की व्यवस्था की वो बड़ी वैज्ञानिक है वो कितनी ही विकृत हो गई हो पर उसके पीछे बड़ा गहरा विज्ञान है उन्होंने तीन खंड कर दिए और ध्यान रखना मौलिक खंड तीन ही होंगे क्योंकि अगर तीन ही गुण हैं तो चार वर्ण नहीं हो सकते तो चौथा जो वर्ण है वैश्य का वो वर्ण नहीं है वो खिचड़ी मेरे देखे वो वर्ण नहीं शूद्र अर्थ है तमस शूद्र का अर्थ है जो भोजन के लिए जी रहा है जो जीने के लिए भोजन नहीं करता जो जीता ही भोजन करने के लिए तमस से घिरा हुआ वो थोड़ा बहुत कर लेगा जितने से भोजन मिल जाए शूद्र आलसी होगा वो ज्यादा काम नहीं करेगा क्योंकि करना क्या है काम से बस आज का भोजन मिल गया काफी इसलिए दरिद्र रहेगा और ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में वो दरिद्र वो जहां भी होगा क्योंकि सुधर तो भीतर का गुण है जाति से उसका कोई संबंध नहीं सारी दुनिया में वो इतना कमा लेते हैं जितना खा लें बस इससे ज्यादा फिर वो हाथ नहीं हिलाते भोजन मिल गया शराब मिल गई वो सो गए बात खत्म हो गई तो कल का कल देखेंगे वो दरिद्र रहेंगे दिन रहेंगे और भोजन के आसपास उनकी सारी वृत्ति घूमती रहेगी छत्री है राजस सैनिक महत्वाकांक्षी लोग दौड़ है जिनके जीवन में कुछ पाना है बड़ी महत्वाकांक्षा का उन्मेष हुआ है वो दूसरे तरह का भोजन पसंद करेंगे जो ऊर्जा दे ऊर्जा दे और बोझलता ना दे ऊर्जा दे और सुस्ती ना दे शक्ति दे और नींद ना दे क्योंकि नींद आ जाएगी तो महत्वाकांक्षा कैसे पूरी करेगा कौन पूरी करेगा राजस्व व्यक्ति सोने में अड़चन अनुभव करता है तामस व्यक्ति गहरी नींद सोता है जोर से घुरता है राजस्व व्यक्ति को अक्सर नींद की तकलीफ हो जाएगी वो सो सोना पाएगा उसको अक्सर अनिद्रा की बीमारी सताएगी वो दौड़ कोई भी हो चाहे वो दौड़ धन की कर रहा हो चाहे पद की कर रहा हो राजनीति में लगा हो या किसी और उपद्रव में लगा हो लेकिन उसे दुनिया को कुछ करके दिखलाना है उसको अहंकार प्रकट करना है कि मैं कुछ हूँ मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ असाधारण उसे हस्ताक्षर करने हैं इतिहास पर उसे लकीर छोड़नी अपने पीछे कि लोग हजारों साल तक याद रखें कि कोई था कोई मूल्यवान था ऐसा व्यक्ति म भोजन नहीं करेगा तुम चकित होगे गए जान के अगर तुम हिटलर के भोजन के संबंध में जान लो तो तुम बहुत हैरान होगे, हिटलर न तो शराब पीता था न सिगरेट पीता था न अति भोजन करता था शाकाहारी था और इतना दुष्ट सिद्ध हुआ महत्वाकांक्षी था ये सब तो व्यवस्था महत्वाकांक्षा के लिए थी ताकि ऊर्जा तो उपलब्ध हो लेकिन सुस्ती ना है तो दुनिया में सारे छत्री अल्पभोजी होंगे इसलिए छत्रियों की देह देहय देखने में सुंदर होगी जापान के समुराई या भारत के छत्री जिनको लड़ना है युद्ध के मैदान पर वो कोई बड़े बड़े पेट लेके युद्ध के मैदान पर नहीं जा सकते उनके पास सिंह जैसे पेट होंगे सिंह जैसी छाती होगी अल्पभोजी होंगे तभी सिंह जैसा पेट हो सकता है मांसाहारी होंगे लेकिन अल्पभोजी होंगे और ये जान के तुम हैरान होगे कि जिन्हें अल्प भोजन करना हो उनके लिए मांसाहार जमता है क्योंकि मांस पचा पचाया भोजन है थोड़ा सा ले लिया काफी शक्ति देता है अगर साग सब्जी खानी हो तो थोड़ी सी साग सब्जी खाने से काफी शक्ति नहीं मिल सकती काफी साग सब्जी खानी पड़ेगी तब मिलेगी इसलिए तो शाकाहारी जानवर दिन भर चरते रहते गाय बैठी है चर रही है घास चरती है इससे ज्यादा शुद्ध अहिंसक और शाकाहारी खोजना मुश्किल है महावीर भी इसको नमस्कार करेंगे इसलिए तो हिंदुओं ने इसको गऊ माता मान लिया शुद्ध शाकाहारी इसकी आंखें देखो कैसी हल्की शांत मगर चरती है दिन भर बंदर बैठे हैं चल रहे हैं। अपने अपने जाड़ पर दिन भर चलता है ये क्रम क्योंकि सब्जी से या पत्तियों से या फलों से बहुत थोड़ी ऊर्जा मिलती है मात्रा उसकी बहुत कम है इसलिए तुम देखोगे कि दिगंबर जैन मुनि उनके बड़े बड़े पेट ये होना नहीं चाहिए क्योंकि तो उपवासी लोग हैं इनके बड़े बड़े पेट क्यों हैं ये एक ही बार भोजन करते इनके बड़े बड़े पेट क्यों हैं इनको एक ही बार में इतना करना पड़ता है कि चौबीस घंटे के लायक ऊर्जा मिल जाए इसलिए काफ़ी कर लेते पेट बड़े हो जाते हिंदू सन्यासी का पेट बड़ा है वो समझ में आता है कि वो खीर पकवान पर जीता है लेकिन जैन सन्यासी का पेट क्यों बड़ा है शाकाहारी शरीर है अति भर लेता है अगर दुनिया में ठीक शाकाहार कभी हुआ प्रचलित तो लोग कम से कम तीन या चार या पांच बार भोजन करेंगे थोड़ा थोड़ा लेकिन फैला के करेंगे क्योंकि शाकाहार थोड़ी सी मात्रा देता है बड़ी शुद्ध मात्रा देता है लेकिन वो मात्रा थोड़ी और थोड़ी मात्रा का काम पूरा हो जाए जब चार घंटे बाद तब फिर थोड़ी मात्रा एक फल ले लिया चार घंटे बाद दूसरा फल ले लिया एक गिलास दूध ले लिया चार घंटे बाद फिर थोड़ी सब्जी ले ली मात्रा थोड़ी लेकिन लंबे फैलाव पर होनी चाहिए नहीं तो पेट खराब हो जाएगा राजसी व्यक्ति अक्सर मांसाहारी होंगे लेकिन अल्पहारी होंगे तामसी व्यक्ति अत्यधिक भोजन करेगा राजसी व्यक्ति उतना भोजन नहीं करेगा उसे बहुत करना है दौड़ना है लड़ना है जीना है छत्री उसका वर्ग है फिर ब्राह्मण का वर्ग है सत्व ध्यान रखना तामसी व्यक्ति अति भोजन करेगा राजसी व्यक्ति जरूरत से कम करेगा सत्व को उपलब्ध व्यक्ति सम्यक भोजन करेगा न तो तामसी की भांति ज्यादा और न राजसी की भांति कम उसका भोजन संतुलित होगा संगीतपूर्ण होगा वो उतना ही करेगा जितना जरूरी है वो वही करेगा जितना आवश्यक है उससे नरत्ती भर ज्यादा नरत्ती भर कम इसलिए बुद्ध महावीर दोनों ने सम्यक आहार पर जोर दिया है वो सत्व का लक्षण जब बीमार होगा उपवास कर लेगा क्योंकि बीमारी में भोजन घातक है जब स्वस्थ होगा थोड़ा ज्यादा लेगा जब उतना स्वस्थ ना होगा थोड़ा कम लेगा उसका मापदंड रोज बदलता रहेगा उसका प्राण हमेशा दिशा सूचक यंत्र की तरह बताता रहेगा उसे कि कब कितना कभी वो थोड़ा ज्यादा लेगा कभी थोड़ा कम लेगा सत्व को उपलब्ध व्यक्ति अनुशासन से नहीं जीते तामसी व्यक्ति सदा ज्यादा लेगा राजसी व्यक्ति सदा कम लेगा सात्विक व्यक्ति संतुलित लेगा लेकिन उसका संतुलन रोज बदलेगा थोड़ा ऐसे समझ लेना चाहिए क्योंकि संतुलन रोज बदलना है जिंदगी रोज बदल जाती तुम 35 साल के हो अभी तुम जितना भोजन करते हो 40 साल में उतना करोगे तो नुकसान होगा 50 साल में उतना करोगे तो भयंकर बीमारी हो जाएगी 35 साल पर जीवन ऊर्जा उतरनी शुरू हो जाती अब मौत की तरफ यात्रा शुरू हो गई आखिरी शिखर छू 70 साल में मरना है तो 35 साल में शिखर आ गया अब उतार शुरू हुआ जैसे जस जैसे उतार शुरू हुआ सात्विक व्यक्ति का भोजन कम होता जाए उसकी नींद भी कम होती जाएगी भोजन भी कम होता जाएगा सात्विक व्यक्ति मरते समय नींद से भी मुक्त हो जाएगा भोजन से भी मुक्त हो जाएगा सात्विक व्यक्ति की मृत्यु उपवास में होगी अनिद्रा में होगी तामसी व्यक्ति अक्सर नींद में मरेंगे राजसी व्यक्ति संघर्ष में मरेंगे सात्विक व्यक्ति उपवास में शांति में संगीत में मृत्यु को लीन होगा ब्राह्मण सात्विक का वर्ग है सात्विक व्यक्ति जीने के लिए भोजन करता है भोजन करने के लिए नहीं जीता और सात्विक व्यक्ति के जीवन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कोई एंबिशन नहीं इसलिए वो किसी दौड़ के लिए ऊर्जा इकट्ठी नहीं करता वो उतनी ही ऊर्जा चाहता है जो आज जीवन के फूल को खिलने में सहयोगी हो जाए वो कल की उसकी कोई दौड़ नहीं उसका कोई भविष्य नहीं सात्विक व्यक्ति का भोजन अत्यल्प होगा शुद्धतम होगा मौलिक रूप से शाकाहारी होगा कभी उसके शरीर पर इतना बोझ न होगा भोजन का कि मस्तिष्क को नुकसान पहुँचे हम बहुत बार वो भोजन लेगा ही नहीं ताकि ऊर्जा शुद्ध हो जाए शांत हो जाए और ध्यान में लीन हो जाए संसार में जितने लोगों ने भी परम समाधि पाई है वे सभी लोग उपवास के प्रेमी थे महावीर बुद्ध जीसस मोहम्मद सभी ने उपवास किया है और सभी ने उपवास की ऊर्जा का लाभ लिया है परम समाधि का क्षण उपवास के क्षण में ही आता है तब विचार भी बंद हो जाते हैं शरीर से भी संबंध बहुत दूर का हो जाता है और ऊर्जा इतनी शुद्ध होती है इतनी पवित्र होती इतनी कुआरी होती कि उस पर सवार होकर कोई भी समाधि की उत्तुंग अवस्था को उपलब्ध हो जाता है भोजन करते हुए सविकल्प समाधि संभव है भोजन करते हुए निर्विकल्प समाधि संभव नहीं है अगर निर्विकल्प समाधि कभी भी संभव होती तो वो ऐसे ही क्षणों में संभव होती है जब तुम तुम्हारी स्थिति उपवास की ये भी हो सकता है तुम उपवास ना कर रहे हो जैसे जिस रात बुद्ध को ज्ञान हुआ उस रात उन्होंने भोजन लिया था उपवासी वो नहीं थे रात उन्होंने भोजन लिया था सुबह वो ज्ञान को उपलब्ध हुए लेकिन सुबह आते आते शरीर की अवस्था उपवास की हो जाती अंग्रेजी का शब्द अच्छा है नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट उसका मतलब होता है उपवास तोड़ना शरीर की अवस्था उपवास की हो जाती है छह घंटे में उन्हें खाया है वो लीन होने लगता है आठ घंटे में करीब करीब लीन हो जाता है आठ घंटे और बारह घंटे के बीच उपवास की अवस्था आ जाती तब भोजन किया नहीं किया बराबर होता है जिनको भी जब भी कभी ज्ञान उपलब्ध हुआ है ऐसी ही घड़ी में हुआ है जब शरीर उस अवस्था में था जिसको हम उपवास कहें भोजन नहीं शरीर भोजन नहीं पचा रहा था भोजन जो किया था वो पच गया था या किया ही नहीं था शरीर बिल्कुल सम्यक हालत में था कोई काम नहीं चल रहा था शरीर का कारखाना बिल्कुल बंद पड़ा था तभी तो सारी ऊर्जा मिल पाती है ध्यान को और ध्यान गति कर पाता है ये तीन वर्ण शूद्र का छत्री का ब्राह्मण का तमस रजस सत्व के वर्ण है वैश्य का वर्ण तीनों का जोड़ है तो वैश्य में तीनों तरह के लोग तुम पाओगे शूद्र भी पाओगे छत्री भी पाओगे ब्राह्मण भी पाओगे वैश्य मिश्रित वर्ग है और तुमसे मैं ये बता दूं कि वैश्य दुनिया का सबसे बड़ा वर्ग है ब्राह्मण तो कभी कभी तुम्हें एक आध मिलेगा जितने लोग ब्राह्मण की तरह जाने जाते हैं, उनको तुम ब्राह्मण मत समझ लेना वो ब्राह्मण घर में जन्मे जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता ब्राह्मण तो ब्रह्म को जानने से कोई होता है जिनके जीवन के तीनों गुण संयुक्त हो गए समस्वर हो गए समवेद हो गए और जिन्होंने तीनों के पार एक को जान लिया वे ही ब्राह्मण है या उस जानने के मार्ग पर गतिमान हैं। वे ब्राम्हन है वे ब्राह्मण है ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता दुनिया में सबसे बड़ा वर्ग वैश्य का है सौ में से पंचानबे प्रतिशत लोग वैश्य सूद्र भी धंधा कर रहा है वो भी धन इकट्ठा करने में लगा है छत्री भी धन इकट्ठा कर रहा हो सकता है सैनिक का धंधा कर रहा है छतरी, लेकिन धनी इकट्ठा कर रहा है ब्राह्मण भी हो सकता है पुजारी का धंधा कर रहा है पुरोहित का धंधा कर रहा है पंडित का धंधा कर रहा लेकिन धंधा ही कर रहा है पंचानवे प्रतिशत लोग वैश्य हैं दुनिया में चार प्रतिशत लोग शूद्र हैं दुनिया में गहन तमस में पड़े और एक प्रतिशत से लोग ब्राह्मण हैं अगर तुम इन तीनों गुणों को ठीक से अपने भीतर समझोगे अपने आचरण में व्यवहार में वस्त्र में भोजन में उठने बैठने में सब तरफ से तुम धीरे धीरे तमस को कम करोगे रजस को कम करोगे ताकि उन दोनों की ऊर्जा सत्व को मिल जाए वो बराबर समतुल हो जाए तराजू एक सा हो जाए पलड़े एक तल पर आ जाए तो तुम्हें तुम्हारे भीतर ब्राह्मण का जन्म होगा कोई ब्राह्मण के घर में पैदा नहीं होता ब्राह्मण तुम्हारे भीतर पैदा होता है तुम ब्राह्मण में पैदा नहीं होते ब्रह्म का बोध ब्राह्मण का लक्षण है और जैसा भोजन के संबंध में सच है वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन ही तरह के होंगे सभी कुछ तीन तरह का होगा तमसी व्यक्ति यज्ञ करेगा तो इसलिए करेगा कि जो उसके पास है वो खो ना जाए इसे ठीक से समझ लो तामसी व्यक्ति हमेशा इस चिंता में रहेगा कि जो उसके पास है वो खो ना जाए उसे वो पकड़ के रखता है वो अगर यज्ञ करेगा तो इसलिए कि जो उसके पास है वो बचा रहे राजसी को इसकी चिंता नहीं है कि जो उसके पास है उसको चिंता है जो उसके पास नहीं वो उसे मिल जाए इसलिए अगर राजसि यज्ञ करेगा तो इसलिए ताकि जो नहीं है वह मिल जाए वो कुछ पाने के लिए यज्ञ करेगा तामसी बचाने के लिए यज्ञ करेगा और सात्विक व्यक्ति अगर यज्ञ करेगा तो सिर्फ उत्सव के लिए न कुछ बचाने के लिए न कुछ पाने के लिए जो मिला ही हुआ है जो सदा मिल ही रहा है उसके अहोभाव उसके आनंद के लिए उसके उत्सव के लिए उसका यज्ञ एक नृत्य है उसका यज्ञ एक गीत है परमात्मा की तरफ गाया गया उसका यज्ञ एक धन्यवाद है तामसी जाएगा मंदिर में तो कहेगा कि जो मेरे पास है छीन मत लेना राजसी जाएगा तो कहेगा कि जो मेरे पास नहीं उसे मेरे लिए जुटा सात्विक जाएगा मंदिर में तो धन्यवाद देने कि जो है वो जरूरत से ज्यादा है जो चाहिए उससे बहुत ज्यादा है मैं धन्यवाद देने आया हूं प्रार्थना तीनों की अलग अलग होगी ऐसे ही तीनों का तप अलग अलग होगा ऐसे ही तीनों का दान भी अलग अलग होगा तामसी अगर दान देगा तो वो इसीलिए देगा कि वो जो उसने लूट खसोट की है वो बचे लाख रुपया चोरी करेगा दस रुपया दान करेगा लाख रुपया बचा लेगा सरकार से टैक्स में तो हजार रुपये का एक ट्रस्ट खड़ा कर देगा वो ये दिखाना चाहता है कि दानी आदमी कहीं टैक्स बचाने वाला हो सकता है कभी नहीं वो चाहेगा कि समाज में खबर फैले कि वो बड़ा दानी अखबार में फोटो कि अस्पताल बना दिया अभी तो मैं देख के चकित हुआ किसी ने यहां पूना में दस लाख रुपए दान दिया किसी अस्पताल को चकित हुआ देख के मैं ये कि अखबारों में से एक खबर छापी ना होगी तो इसका विज्ञापन छपा अखबार में विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट कि इतना इतना दान फला फला परिवार ने अस्पताल को दिया है यह भी उसी परिवार की तरफ से छपा हुआ विज्ञापन दान का विज्ञापन करेगा क्योंकि उससे उसको कुछ कुछ छिपाना है कुछ बचाना है कुछ ढांकना है जो है वो खो ना जाए इसलिए वो थोड़ा सा दान भी देगा कि परखे सिया की इन्होंने इतना छीना होगा राजे वो मिले उसका दान ऐसा है जैसे कि मछली को पकड़ने वाला कांटे पे आटा लगाता है वो कोई मछली को आटा देने के लिए नहीं मछली को पकड़ने के लिए वो दान देता है ताकि उसकी महत्वाकांक्षा के लिए रास्ता बने किसी को कल्पना भी नहीं थी महात्मा गांधी का पूरा आंदोलन ने कभी सोचा भी ना होगा कि धनपति यू ही नहीं देता वो सारे धनपति हावी हो गए कांग्रेस पर दान उन्होंने दिया था फिर उन्होंने खूब उसका भोग भी लिया अब भी वो देते अब ये बड़े मजे की बात है चाहे इंदिरा को इलेक्शन लड़ना हो तो उन्हीं से पैसा मिलना है चाहे मुरारजी को लड़ना हो तो उन्हीं से पैसा मिलना है और चाहे जयप्रकाश को पूर्ण क्रांति करनी हो उनको भी उन्हीं से पैसा मिलना है पूंजीपति बड़ा कुशल है वो सबको देता है जो भी आएगा उससे ही वसूल कर लेगा वो कोई फिक्र नहीं करता उसका कोई पक्ष नहीं मैं तो महत्वाकांक्षी का क्या पक्ष उसका कोई मतलब नहीं कि तुम जनसंघी हो कि तुम कम्युनिस्ट हो कि तुम कांग्रेसी हो कोई मतलब नहीं तुम कोई भी हो लो रुपया ध्यान रखना अगर कभी ताकत में आओ तो भूल मच जाना और भूलोगे कैसे क्योंकि ताकत में आनी थोड़ी काफी है फिर ताकत में बने रहने की जरूरत है तब फिर पैसा चाहिए बहुत कठिन है धनपति से बच जाना क्योंकि हरेक को वही देगा सबको वही दे रहा है इसलिए मजे का खेल यह है कि राजनीति के करीब करीब शतरंज के, के मोहरे खेलने वाले कोई और ही उनके चेहरे भी दिखाई नहीं पड़ते कि कौन खेल रहा है बिरला के पास हिंदुस्तान आजाद हुआ तब केवल 30 करोड़ रुपए थे अब 330 करोड़ रुपए। करोड़ कैसे हुआ गांधी ने बिरला को अपने घरों में ठहराया सब जगह जिंदगी भर गांधी बिरला के घरों में ठहरे मरे भी बिरला के घर में सारे राजनीतिक बिरला से पलते पुसते रहे 30 करोड़ की संपत्ति 330 सौ करोड़ हो गई और बढ़ती चली जाती और दान की कोई कमी नहीं कितने मंदिर बिरला बनाते हैं हर जगह मंदिर बनता है सब तरह का दान करते हैं उससे कोई अंतर नहीं पड़ता असल में वो दान तो आटा है जो कांटे पर लगाया है जाता है तो राजसी भी दान देता है वो उसको पाने के लिए देता जो उसके हाथ में नहीं तामसी देता उसको बचाने के लिए जो उसके पास है सात्विक व्यक्ति दान देता है अहोभाव से प्रेम से ना कुछ बचाने को है ना कुछ पाने को है जो है वो बांटने को है जो है उसमें दूसरे को भी साझीदार बनाना है वो इतना आनंदित है कि तुम्हें अपने आनंद में भी मित्र बनाना चाहता है कि तुम आओ जो भी है उसके पास रूखा सूखा है तो बहुत बहुमूल्य है तो झोपड़ा है तो महल है तो वो तुम्हें तो बुलाता है कि निकट आओ जो मेरे पास है हम बांटें हम साझीदार बनें वो भी दान देता है लेकिन उसका दान बेसर थे तीनों पर ध्यान रखना अपने भीतर धीरे धीरे खोज करना ये विश्लेषण का सूत्र है कि तुम तामसी हो कि राजसी हो कि सात्विक हो और किसी को धोखा देना नहीं इसलिए ठीक ठीक जांच परख करना विश्लेषण ठीक कर लोगे तो उससे तुम्हारा रास्ता साफ होगा और तब धीरे धीरे तुम ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हो जो ऊर्जा तमस में जा रही उसे रजस में ला सकते हो जो ऊर्जा रजस में जा रही उसे सत्य में ला सकते हो शास्त्र की परिणति है जब तीनों की ऊर्जाएं समतुल हो जाएंगी वे तीनों एक दूसरे को काट देते हैं चेतना गुणातीत हो जाती है गुणातीत हो जाते ही तुम भी कह सकोगे हम ब्रह्मास्मी मैं ब्रह्म हूं आज इतना है